देवी भागवत आठवां स्कंध शिशुमार चक्र तथा राहु मंडलादि का वर्णन नारद कुछ लोग तो भगवान श्रीहरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं मुने वे कहते हैं यह शुषुमार कुंडली मारे बैठा है उसका सिर नीचे है उसकी पूछ के अग्रभाग में इन उत्तान कुमार ध्रुव का आसन है पूछ के मूसल भाग में पवित्र आत्मा प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म देवताओं से सत्य होकर विराजते हैं। धाता और विधाता के अंत में तथा गण कटी भाग में शोभा पाते हैं यह दाहिने और अपने शरीर को मोड़ कर बैठा है उत्तरायण वाले चौदह नक्षत्र इसके दाहिने भाग में है दक्षिणायन वाले नक्षत्र इसके वाम भाग में सुशोभित हैं नारद लौकिक सुषुमार भी जब कुंडली मारकर बैठता है तब उसके दोनों पार्श्व भाग में समान अवयव रहते हैं। वैसे वहां भी समझ लेनी चाहिए। इसके भाग में अज्थी नक्षत्र अर्थात मूल पूर्वाषाढ़ और उत्तासाढ़ है ये तीन नक्षत्र हैं। उधर में आकाश गंगा है बाएं और दाहिने कटिप प्रदेश में पुनर्वसु और पुष्य है पिछले बाएं और दाए पैरों में आरदा और अश्लेषा का निवास है बाएं और दाहिनी नाशिकाओं में अभिजित और उत्तरा नक्षत्र रहते हैं देवर्ते इसके वाम और दक्षिण नेत्रों में श्रवण और पूर्वासार का स्थान है घनिष्ठा और मूल दाहिने और बाएं कानों में रहते हैं मुे दक्षिणायन के मघा आदि जो आठ नक्षत्र हैं, वे वाम पार्श्व की हड्डियों के स्थान में है इसी प्रकार उत्तरायण के आठ नक्षत्र इसके ठीक विपरीत क्रम से दक्षिण पार्श्व की हड्डियों के स्थान पर है सदभिजा और ज्येष्ठा दाहिने तथा तो बाए कंधों की जगह है ऊपर की ठोड़ी में अगस्त्य का नीचे की ठोड़ी में यमराज का मुख में मंगल का और जन्मेंद्री में शनि का स्थान कहा गया है ककोदर पर बृहस्पति छाती पर महाराज सूर्य हृदय में भगवान नारायण तथा मन में चंद्रमा विराजते हैं दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों का तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा जाता है प्राण और अपान में बुध तथा गले में राहु एवं केतु रहते हैं ऐसे ही सभी अंगों में और रोमकूपों में नक्षत्र मंडल कहे गए हैं नारद भगवान विष्णु का यह सर्वदेव में दिव्य विग्रह संयमशील पुरुष प्रतिदिन सायंकाल के समय मौन रहकर बलपूर्वक यत्नपूर्वक इस रूप का ध्यान करे। ध्यान करें तथा करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कालाया निवसाम पतये महापुरुषाया भी धीमह भगवान आप संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय कालचक्र रूप से विराजमान देवताओं के अधिष्ठाता तथा परम पुरुष हैं हम आपको नमस्कार करते हैं ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का जो यह आदि दैविक रूप है इसका तीनों समय जप करने वाले पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं अथवा जो तीनों कालों में इसको नमस्कार करता है उसका उस समय का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है सूर्य से दस योजन नीचे राहुमंडल कहा गया है सिंघिका के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई है योग्यता न होने पर भी यह नक्षत्र की भांति विचरता है चंद्रमा और सूर्य ने तो इसे मार डालने का ही प्रयत्न किया था किंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसने अमृत और गृहत्व प्राप्त कर लिया तबते हुए सूर्य का जो यह दिव्य दृष्टिगोचर बिंब जो दृष्टिगोचर हो रहा है इसका विस्तार दस योजन है चंद्रमा बारह योजन के विस्तार में है तेरह हजार योजन के विस्तार वाला यह राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने का प्रयास निरंतर करता था क्योंकि पूर्व समय वैर इसे भुला नहीं था ऐसा समझना चाहिए इतनी दूरी से भी सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने के लिए राहु तत्पर रहता है यह सुनकर भगवान विष्णु ने दिनों के पास अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया उस भयंकर चक्र में असीम ज्वाला थी उसके दूसरे तेज से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिर रहता है राहु पास तो जा नहीं सकता वह इनके बिंबों के सामने दूर ही रुक जाता है फिर तुरंत लौट पड़ता है देवर से इसी स्थिति को जगत में उपराग ग्रहण कहते हैं यह जा जानने का विषय है